द्रं कर्णे स्मृया देव भद्रं पशे माक्षत्र स्थिर सुंसस्त सेन देव ओ शान आगे चतुर्थ प्रकरण है देखो वस्पुटा प्रतिपादन कभी तो अपने मत का पहले बतलाना सिद्धांत तो बता देना यह होता है कभी दूसरे के मत के खंडन के बाद में अपने मत को मत को स्थापित करना यह भी होगा अब यहां दूसरे के मत में लड़ा करके करें खंडन करेंगे चतुर्थ दूसरा मत आपस में खत्म हो जाएंगे और रहेंगे नहीं वो द्वैध सिद्धि के लिए चल पड़ेंगे नैयायिक आदि जो भी हो तो कर पाएंगे द्वैत की सिद्धि नहीं कर पाएंगे अद्वैत की सिद्धि हो जाएगा वहां ऐसी युक्ति है यहां ऐसी स्थिति आएगी माने सांख्य और नैयायिक का झगड़ा होगा सांख्य है सत्कारी वादी विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानता है किसकी मानता है विद्यमान की उत्पत्ति मानता है नैयाय कहेगा विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती पहले से है तो क्या उत्पन्न नही होना उसमें तो एक दूसरे के पद का खंडन होता है एक सांख्य मत का खंडन करेगा और सांख्य नयायिक मत का खंडन करेगा तो एक दूसरे का सुंदर उप्रसन्न न्याय लग जाएगा दोनों के दोनों अपने मत से च्युत होगा क्या सिद्ध करेंगे ना उसका मत सिद्ध हो पाएगा वो पाए, अद्वैत की सिद्धि करेंगे चलते हैं अपने मत सिद्ध करने के लिए द्वैत सिद्ध करने के लिए चलेंगे माने भिन्न भिन्न प्रकार से द्वैत की सिद्ध करना चाहते हैं सांख्य भी द्वैतवादी है न्यायिक भी द्वैतवादी है तो अपने पक्ष सिद्ध करना चाहते हैं कि दूसरे का पक्ष सिद्ध हो जाता है दोनों एक दूसरे के प्रहार करके एक दूसरे का पक्ष का खंडन करेंगे और हम उसमें चुपचाप रहेंगे ठीक कर रहा ये उसको डांट रहा है वो उसको डांट रहा ठीक बोल रहा हमारा मत में आ जाएंगे तो, माने आना नहीं चाहते थे परामर्श होकर के आएंगे वो वो सिद्ध करते हैं सर यहां ऐसी प्रतिपादन शैली से बताएंगे तो उनके मत के खंडन में हम बोलेंगे नहीं वो अपने आप लड़ पड़ेंगे अपने आप खंडन हो जाएगा सबका एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का मत का खंडन होगा उनका तो सारे के द्वारा सुरक्षित जो माता है वो बच जाएगा अद्वैत मत कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ऐसे उपाय है यहाँ अलाप शांति प्रकरण ऐसा है मुख्य रूप से अलाप शांति प्रकरण का क्या ये जो जगत नहीं है यदि तो भाषा क्यों प्रश्न आएगा दिख रहा है अर्थक्रियाकारिता है सब कुछ हो रहा है तो अलाप शांति प्रकरण का अर्थ होता है कि जैसे जलती हुई लकड़ी को हम घुमाते हैं घुमाते हैं तो गोलाई दिखाई पड़ती है वास्तव में वो अग्नि की गोलाई नहीं है वो वो जो तो जल्दी से क्रिया हो रही उसकी गोलाई है अग्नि गोल नहीं होती है अग्नि गोल नहीं है वो गोलाई जो दिखाई पड़ती है वास्तव में क्या है वो वो क्रिया है जल्दी जल्दी घूमने के कारण ऐसा दिख रहा है वास्तव में गोलाई नहीं अग्नि है वहां लकड़ी में अग्नि है किन्तु वो गोलाई नहीं है न होता हुआ दिखता है उसका अधिष्ठान अग्नि है विचार तो दृष्टि से देखेंगे आप घुमाना रूप क्रिया को छोड़ देंगे तो क्या मिलना अग्नि मिलना रूप जो आपने क्रिया किया घुमाने का क्रिया किया जिसके कारण से वो गोलाई दिख रही थी अग्नि को गोल समझ रहे थे आप किन्तु तो तो अग्नि वास्तव में गोल नहीं होती तो जब वो क्रिया बंद कर देंगे तो देखें वास्तविक में अग्नि है ठीक इसी प्रकार ऐसी स्थिति में है न होता हुआ भाषण अलाद कहते हैं जलती हुई जो लकड़ी को अलाद बोलते हैं तो अलाद की शांति होती है अग्नि दृष्टि में जाने पर किसी प्रकार जगत कल्पना हो रही है जगत दिख रहा है पास में जगत नहीं है अब पता लगेगा जब हम अधिष्ठान में पहुंचेंगे कल्पना की जो अधिष्ठान होगा आत्मा वहां दृष्टि हमारी पहुंचेगी जगत कल्पित रूप देख करके हमारे पारवार्थिक दृष्टि में पर पहुंचने पर यह कल्पित भाषा का अलाद शांति पर करने का पहले यहां दो कार्य का मंगलाचरण में रखेंगे तीसरे कारिका से वस्तु का प्रतिपादन करना शुरू करेंगे, करेंगे दो कारि पहले कार्य में भगवान नारायण के नारायण रूप से गुरु के वंदना करेंगे और दूसरे कारिका में गुरु के रूप से गुरु की वंदना करेंगे मंगलाचरण करेंगे दो यहां उसके बाद तृतीय कार्य से इस प्रकार के विषय का प्रतिपादन शुरू करेंगे किस तरह से करना है दूसरे मत के निषेध के माध्यम से अपने मत का सिद्ध करना है यहां ये तरीका चलाएंगे अपने मत के प्रतिपादन की कोई आवश्यकता नहीं हमें दूसरे मत खंडन हो जाएगा तो हमारा मत स्वते सिद्ध हो जाएगा ये शैली निकालेंगे माने मानी व्यतिरह युक्ति निकालेंगे तत्सत तद तत्सत तदभाव तद तदभाव लगता है मान उस तरह से जब यत्र बंदीर ना तत्र धुआ भी इसके द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि पर्वतो वन्यमान यही सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है यही सिद्ध होता है जहां बन बनी नहीं होगा वो धूम नहीं होगा यहां धूम है इसके मतलब अग्नि है सिद्ध हो जाता है जहां अग्नि नहीं है तो वहां धूम नहीं है वैद्रिक व्यापति होती है नहीं आए वही यहाँ वैद्रिक व्याप्ति के माध्यम से सिद्ध करना है उनका निषेध होने पर अपना मत स्वतः सिद्ध हो जाएगा अपने मत की सिद्धि के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा अपना मत जो कुछ है, सिद्ध है पहले से सिद्ध है जो प्रतिबंधक आए उसको हटा देना है तो उनके मत का खंडन वो भी हमें करना नहीं पड़ेगा वो अपने आप करेगा आपस में अपना अपना पक्ष सिद्ध करने चाहेंगे किंतु तो दोनों के दोनों अपने पक्ष से रहित हो जाएंगे ऐसी स्थिति आ जाएगी सुंदर उपसुंदर न्याय न्यायिक लग जाएगी यहाँ उस तरह से यहाँ चलेंगे चतुर्थ प्रकरण अरे बाद कथा नहीं है या कुछ जल्प कथा के माध्यम से है यह अलाप शांति प्रकरण कुछ जल्प कथा का माध्यम है अपने प्रतिपाद मंडन दूसरे मत, मत, मत खंडन यह चलेगा खंडन के माध्यम से मंडन करेंगे ठीक आप कहते हैं आद्यंत तो मध्य है मंगला ग्रंथ प्रचार देखो जिस ग्रंथ में आदि में मंगलाचरण हो मध्य में मंगलाचरण हो अंत में मंगलाचरण हो वो ग्रंथ समर्थ होते हैं प्रचार ही होते है उसमें विशेष सामर्थ्यशाली होते हैं वो ग्रंथ ऐसा कहा हुआ है तो यहां अभी आदि में तो मंगलाचरण कर दिया ओम शब्द हरिओम शब्द किया था ओम शब्द से किया था और अंतिम में करेंगे ही मंगलाचरण कार्य का सम अधिकम अधिकम्भीरम अजम सामने विशारदम इत्यादि शब्द से मंगलाचरण करेंगे नमस्को यथा बलम ऐसा शब्द देंगे अंतिम में कार्य का नमस्कार करेंगे मंगलाचरण करेंगे या मध्य भी मंगलाचरण करना या है या मध्य है अभी मध्य माने बिल्कुल बराबर होना कोई नियम नहीं है।, तो समांग शब्द भी समांग भी है एक तो समांसवाची मध्य शब्द होगा एक विषमांशवाची भी मध्यम शब्द होता है ऐ तो मध्य ही अभी हम अंतिम में पहुंचे नहीं आदि में भी शवाची मध्यम शब्द है भी अद्वैत प्रकरण के शुरू तो में, में तारी एक आते तो समांशवाची होता जब विषमांशवाची में मध्य शब्द का प्रयोग है मध्यम में मंगलाचरण करना चाह रहे एक अति आद्यंत मध्य मंगला ग्रंथ जिस ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण हो और मध्य में हो और अंतिम में भी हो ऐसे जो मंगलाचरण वाला ग्रंथ प्रचार बहुत शक्तिशाली होते हैं ऐसे हो जाते हैं प्रचार तो अनुकृत्य ऐसा मन में मान करके स्वीकार करके आद ओंकार उच्चारणवत आदि व ओम का उच्चारण है इस ग्रंथ के आदि में ओम का उच्चारण करके ग्रंथ बनाया गया है ओंकार उच्चारणव अंत परदेवता प्रणामवत प्रना, अंत में परदेवता का प्रणाम करेंगे नमस्कुरो यथा बलम दुर्दर्शम अधिकम्वीरम अजम साम्य विशारद्वा पदम अनामात्म नमस्कुरो यथा बलम एक का मंगलाचरण होगा तो अंत में मंगलाचरण करेंगे आगे परदेवता वहां पर मध्य भी मध्य अभी मध्य में चल रहे हैं अभी हम बीच में हैं मध्य भी परदेवता रूपम उपदेषा रही परदेवता स्वरूप परमात्मा स्वरूप उपदेषा ही है यहाँ परमात्मा रूप से ऊपर माने नमस्कार करें किन्तु तो गुरु का ही करना है उपदेष्टा ही है यहाँ गौपादाचार्य जी के नमस्कार मैंने नमस्कार करना है उपदेशता गौरपादाचार्य जी नमस्कार करते हैं व्यास सुखादी को नमस्कार करते हैं व्यास व्यासुखादि जो उनके गुरु बनते हैं क्योंकि व्यासम सुकम सुखम गौरपदम महांतम गोविंद योगित्रपदाश गुरु परम्परा ऐसी होती है उनके गुरु जी सुखदेव जी है गौरपादा जी गुरु जी सुखदेव जी है वो तो उनको नमस्कार करते हैं परदेवता रूपम उपदेषा रहा परदेवता स्वरूप जो उपदेषा है गुरु हैं उनके प्रणमति प्रणम प्रणाम करते हैं क्या गौरपादाचार्य प्रणमति गड़बा राजा प्रणाम करते हैं, हैं। ये प्रचार को ऊपर में सात नंबर टिप्पणी ऐसे ही हो प्रचार ऋणों में कुछ टिप्पणी कुछ ठीक नहीं लग रही है प्रचार शब्द आया आगे इति है कि इता है इति यहाँ इता दे दिया गल आगे क्या पाठ है सारा पाठ छुटा हुआ कुछ नहीं है पाठ यहाँ तो गड़बड़ हो रहा पाठ प्रचारिड़ा इति पहले तो इति चाहिए इधर लिखा हुआ है आगे पठन लिखने के बाद क्षणि का विज्ञान बाधारना पड़ेगा नहीं तो ये लगने वाली नहीं या कुछ भी नहीं टिपणी पठन पाठन में समर्थ होते हैं प्रचार बनते पठन पाठन में पढ़ने में और पढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं अनेक पुरुष के साथ संबंध हो जाएगा ये जिसमें तीन दिन मंगलाचरण हो जिस ग्रंथ में आदि में हो मध्य में हो अंतम में हो ऐसा क्या होगा पठन पाठन में अनेकों के साथ संबंध करें तो गुरु के साथ शिष्य के साथ सबके साथ दिनों का निवारण करेगा ऐसा होगा ये मंगलाचरण इस हेतु से मंगलाचरण तीन बार करना एक आता यहाँ तो अलग आ गया है क्षणिक विज्ञान अब आदि आ गया आएगा हाँ उसके आगे इसी टिप्पणी में होगी ना वही अलग है अलग है इसमें ऊपर है प्रचारणी के ऊपर ये ये, ये ये टिप्पणी है क्षणिक विज्ञान वादी में बहुत आई त्यागी ये तो पढ़न बाढ़ में आने का संबद्धता हो गया आगे टिप्पणी कौन सी टिप्पणी आई आगे हाँ या आठ नंबर दिया ही नहीं सात के बाद नौ नंबर आ गया नंबर अच्छा अच्छा अच्छा उसमें है चलो यदि अभिप्रेत्य आदौ ओंकार उच्चारणव अंत पर प्रणाम मध्यवत ज्ञानेति इत्यादि ज्ञाने न इत्यादि कार्य का है न्न संबुस्तंधे पदाबर ज्ञानेनाशकोप जय भिन्न संबुद्ध स्तंबे बरांबर ज्ञान न आकाशकल्पेन ज्ञान न ज्ञया भिन्न जो ज्ञय से अभिन्न ज्ञान है इस ज्ञान का आत्मज्ञान के विषय आत्मा होगा ब्रह्म होगा उस ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान स्वरूप ज्ञान ज्ञानेन आकाशकल्पेन व्यापक ज्ञान है आकाश के समान है व्यापक ज्ञान है परिछन्न पर ज्ञान नहीं है घट ज्ञान पर ज्ञान जैसे ज्ञान नहीं, नहीं ज्यान है परिचन्न ज्ञान नहीं है तृतीय ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान है ज्ञान है ना ज्ञाना आकाशकल ज्ञया न ज्ञान है आकाश के समान व्यापक प्रज्ञे जो इसका ज्ञान का विषय ब्रह्म है व्यापक ब्रह्म उससे अभिन्न जो ज्ञान है इसके द्वारा गगनोपमान धर्मान यह संबुद्ध ऐसा हो रहा आकाश के समान जो जीव है घट आकाश के समान जो जीव हैं, दगन के समान जो जीव हैं, इन जीवों को यो धर्मान मन जीवान जो जीवों को यो संबुद्ध जिसने जाना जिस मन गुरुदेव ने जाना परमात्मा गुरुदेव ने जाना जिस जीवों को जाना ज्ञान से अभिन्न रूप से जाना ज्ञान के माध्यम से जाने देवदाम वरम तम बंदे तम देवदाम वरम बंदे ऐसे दो पैर वालों में जो तो श्रेष्ठ है ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ दो पैर वालो मनुष्य होता है जो तो मानवों में श्रेष्ठ है ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ ऐसा पौड़ तो ठीक है कहा कहते हैं पूर्वोत्तर प्रकल्प संबंध सिद्धार्थम, पूर्व प्रकरण त्रय वृत्त्यर्थम प्रमाद अनुद्रवती वृत्तम अर्थम प्रमाद अनुद्रवती कहते हैं पूर्व प्रकरण तीन प्रकरण हो चुके हैं अब चतुर्थ प्रकरण आना है इनका क्या संबंध होगा पूर्व प्रकरण के बाद में आलाद शांति प्रकरण को रखने का क्या मतलब होगा पूर्वोत्तर प्रक्रम संबंध अब सिद्धार्थम पूर्वोत्तर प्रकरण उत्तर प्रकरण उत्तर प्रकरण चतुर्थ प्रकरण जो आने वाला है इनके संबंध की सिद्धि के लिए चतुर्थम प्रकरण अवतारित चतुर्थ प्रकरण के अवतरण देते हुए देने के लिए क्या करते हैं उपायुक्तम उपरियुक्तम तो नहीं है उपयुक्तम है उपरियुक्तम पाठ है उपयुक्तम उपयुक्तम अर्थांतरण जो उपयुक्त अर्थ है विषय है उसको यहाँ बोल कहते हैं पंक्ति नहीं है सिद्ध्यर्थम पूर्वक प्रकरण त्रये ये नीचे वाली पंक्ति के साथ पाठी पूर्वोत्तर प्रकरण संबंध सिद्धार्थम पूर्व प्रकरण त्रे वृत्तम परमात्म दवती इत्यादि दिया गया पूर्व प्रकरण उत्तर प्रकरण तीनों के माने आगे के साथ पूर्व के साथ तीनों के साथ संबंध करने के लिए आगे के प्रकरण का आरंभ करते हैं ऐसा दिया हुआ ओंकार इत्यादि भाषण है अच्छा ओंकार ओंकार निर्णय द्वारण आगमत प्रतिजात अद्वैत बाह्य विषय भेद वैत्य सिद्ध पुनरअद्र युतिभ्याधारितम सत्य उपसंग तीनो प्रकोय ओंकार निर्णय द्वारण ओंकार निर्णय किया चतुष्पा कर्किमकार की चार मत की चर्चा की आगम प्रकम सारी पात की ओंकार के निर्णय के द्वारा आगम आगम, आगम प्रमाण से आगम प्रथम प्रकट जो आगम प्रकट उसे आगम था प्रतिज्ञा कैसे अद्वैत है क्या प्रतिज्ञा की अद्वैत की प्रतिज्ञा की थी पूरी आत्मा में ले जाकर के रखा था प्रत्येक की थी उसी अद्वैत के बाह्य विषय भेद वैतथ्या दूसरे प्रकट बाह्य विषय जितने भी थे बैतथ्य घोषित किया बैतथ्य प्रकट इसके द्वारा सिद्धस्य सिद्ध हुआ वही अद्वैत आत्मा सिद्ध हुआ है द्वितीय प्रकरण द्वारा भी बाह्य विषयों को मिथ्या घोषित करके सिद्ध करके वही अद्वैत की सिद्धि की दूसरे प्रकरण द्वारा भी अद्वैत की सिद्धि सिद्धस्य जो सिद्ध आत्मा है अद्वैत आत्मा है सिद्धस्य पुनर्द्वैत है फिर अद्वैत में उसको लिया तृतीय प्रकरण शास्त्र युक्ति व्याम शास्त्र युक्ति दोनों दिया कई श्रुतियों का उदाहरण दिया कहीं युक्ति लगाई इसके द्वारा शास्त्र युक्ति व्याम साक्षात निर्धारित साक्षात निर्धारण किया अद्वैत का उस अद्वैत का निर्धारण साक्षात हो गया अद्वैत प्रकरण में कहा आकर के कहात तद उत्तम सत्यम उपसंहार के करता तृतीय प्रकरण के अंत में सत्यम ये किंचित न जाए थे उसका उपसंहार कर दिया आजाद बाद सिद्ध की सिद्धि कर दी अद्वैत की स्थिति की अंतिम में तीन नंबर की टिप्पणी दिया एक दो तीन बाह्य विषय भेद इत्यादि में एक नंबर टिप्पणी अनात्म दृश्य विशेष मिथ्यात्मा अनात्म जो होता है दृश्य होता है मिथ्या होता है इसके द्वारा बैतथ्य प्रकरण में अनात्म आत्म भिन्न पदार्थ को मिथ्या घोषित किया दो नंबर में कहा बैतथ्याच इति आर्थिक सिद्धि रूता वह बैतथ्य का निर्माण कथन किया किंतु उसके द्वारा अर्थ से सिद्ध हो तो आर्थिक है शब्द नहीं दिया अद्वैत सिद्धि के लिए कोई शब्द नहीं दिया द्वितीय प्रकरण में तो अर्थ से सिद्ध हुआ जब जितने भी थे ये वैतथ्य सिद्ध हो गए जितने बाह्य विषय थे तथा हो गए विद्या सिद्ध हो गए तो आत्मा आत्मसत्य अद्वैत सिद्ध हो गया एक आ, आर्थिक सिद्धि का अद्वैत प्रकरण च तद विषयाभ्याम एवं अद्वैत प्रकरण में वही विषय लेकर केवल शास्त्र युक्ति भ्याम साक्षात तत्सा तो फिर उसी के द्वारा शास्त्र युक्त के द्वारा उसी अद्वैत की सिद्धि अद्वैत प्रकर ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं अब अंतिम प्रगम है चतुर्थ प्रगण अंत में क्या करना चाहते हैं अंत तथा आगमार अद्वैत दर्शन से जो वेद का आगम का जो अर्थ है विषय है जो अद्वैत दर्शन है अद्वैत दर्शन उसी का प्रतिपक्षी भूता द्वैति जो शत्रु बने हुए द्वैति है वैनाशिकाश्चर द्वैते ना द्वैत माने यहाँ नई आय सांख्या दी और बैनासिक भी है आगे ये दोनों का बौद्ध भी है इनका पेशा अन्योन्य विरोधार्थ उनके मत में हमसे लड़ने आते हैं तो हम द्वैती हैं करके आते हैं जिनको उनके आपस में मतभेद है हाँ। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए भूतना प्रेतम योजित ऐसे युक्ति है जब भूत लड़ने आएगा तो लड़ने नहीं जाना प्रेत को जोर लगा रहे आपस में लड़ दोड़ के दोनों मर जाएंगे अपना सुरक्षित रह जाए ऐसे युक्ति है तो ये भी द्वैती हैं वो भी द्वैती हैं सांख्य हैं नैयाय है, बहुतवादी हैं द्वैतवादी हैं एक दूसरे को भिड़ा देने का तो एक दूसरे अपना अपना मत सिद्ध करने जाएंगे कि तो उसके मत के द्वारा उस खंडित हो जाएगा उससे वो खंडित हो जाएगा और हमारा मत अपने आप अप सिद्ध हो जाएगा अद्वित सिद्ध हो जाएगा ऐसी भी युक्ति है ये कहना चाहते है। हैं अंत अंत माना चतुर्थ प्रकरण में आओ तस्य एतः आगमार्थ अद्वैत दर्शन जो आगम का अर्थ है और वेद का जो अर्थ है प्रतिपाद्य अर्थ है अद्वैत दर्शन है उनके जो प्रतिपक्ष भूता द्वैत नहा जो शत्रु बन जाते हैं द्वैतवादी क्योंकि द्वैत होगा तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता आगे शास्त्र बोल रहा है अद्वैत है और कहते द्वैत है करके बोलते हैं बुद्धि के द्वारा चलने वाले हैं द्वैतवादी जो शत्रु हैं शत्रु स्वरूप जो द्वैती है और वैनाशिक वैनाशिक भी है बौद्ध भी है बौद्ध भी कोई शून्य बोलेगा कोई विज्ञान बोलेगा कुछ बोलेगा ये भी है तेषाश अन्योन्य विरोधा उनके आपस में एक पद के साथ दूसरे पद का विरोध होने से विरोध होने से क्या होगा रागद्व आदि क्लैशास पदत्व उनमें अपने मत में आसक्ति होगी और दूसरे पद में द्वेष होगा ऐसी स्थिति होगी ये दर्शन है उनके रागद्वेषा से कृषि दर्शन रागद्व द्वष आदि से युक्त दर्शन उनके पद अपने अपने पे आसक्ति होगी दूसरे पे द्वेष होगा ऐसे दर्शन होगा मिथ्या मिथ्या दर्शनोत्तम सूचित जो देश युक्त होगा जो रागदेश दर्शन वो मिथ्या दर्शन होता है उसके द्वारा सत्य विषय के प्रतिपादन नहीं हो सकता ये सूचित होना है ये अंतिम प्रक्रम ये सूचित होना है सूचित किया क्लेश अनास्पद आत्मव बुद्धिदेव सम्यक दर्शन अद्वैत दर्शन स्वीयते क्लेश का अनास्पद है आश्रय नहीं है कोई कष्ट नहीं अद्वैत तो द्वितीय कष्ट होता है द्वैत पर कष्ट होता है दूसरा होने पर कष्ट होता है अद्वैत में कोई क्लेष का आस्पद नहीं बनता आश्रय नहीं बनता द्वैत क्लेश अनाश पदत्वा कोई भी क्लेश है राग द्वेष आदि क्लेश नहीं है यहाँ अनाश पदत्वाद आत्मा तत्व बुद्धि आत्मा बुद्धि है अहम ब्रह्माज में बुद्धि जीवात्मा परमात्मा की एकता बताने वाली बुद्धि है बुद्धि ही संव्यक दर्शनम इसी में संव्य दर्शन कहा संव्य दर्शनम विधि सूचित इसको मिथ्या दर्शन सूचित किया गया है अन्य दर्शन को मिथ्या किया सम्यक दर्शनत्म सूचित इनको यही सम्यक दर्शन करके सूचित किया है सका इसी को अद्वैत दर्शन को स्थिति की प्रशंसा की जाती है यहाँ एक कहा पांच की टिप्पणी ना अद्वैत दर्शन स्तूय अच्छा चार है आगमश्य अर्थ हो एवं विदम आगम का अर्थ है शास्त्र वेद का अर्थ तो यही है अद्वैत शास्त्र दर्शन अद्वैत शास्त्र है द्वारा कहे जाने वाला अद्वैत है यही है ऐसा शास्त्र है वेदार्थ गर्भम शास्त्र जिस वेद का अर्थ छिपा हुआ जिस शास्त्र है ऐसा ते ते शास्त्र है अद्वैत दर्शन कहा पांच में कहा अद्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन इति कहेंगे के जगह में स्तुत है चतुर्थंत पाठ की है स्तुत अद्वैत दर्शन की स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए ऐसा भी लिखित पुस्तक में ऐसा पाठ है पाठ वेद है या दिया कर्मणि प्रयोग करके दिया है स्तुता करके चतुर्थंत दिया तब यह विस्तरेणा अन्य विरुद्धतयाम्यक दर्शनत्व प्रदर्शन इन, इनमें असम्यक दर्शनता दिखाएंगे यहाँ असम्भ्य दर्शन तुम सिर जोड़ देना चाहिए तद यह उसी को यहाँ विस्तरेवा विस्तार से कहेंगे इस प्रकरण में कि द्वैतवादियों का जो असम्य दर्शन कैसे है उसको दिखाना चाहेंगे उनका शास्त्र असम्यक दर्शन वाला है कैसे दिखाना है तद यह वहां यहाँ बिस्तर विस्तार से कहेंगे इस प्रकरण यह हमारे चतुर्थ प्रकरण है अलाद शांति प्रकरण है अन्य विरुद्ध एक दूसरे के साथ विरोधी है वो और नैय के आपस में मतभेद है द्वैतवादी दोनों है सांख्य सतक्यवादी है नैयाय आरंभवादी है कार्य पहले नहीं होता कार्य में बोलेगा मृत्यु में घट नहीं है बाद में बनता है आरंभ होता है घट का बोलेगा नहीं आई। सांख्य बोलेगा नहीं मृत्यु में पहले से घट है एक दूसरे का मत का खंडन करेंगे वो। वहां कहेगा, पहले से हो तो क्यों करना फिर वहां पर दंड चक्र आदि का क्या प्रयोग करना घट पहले से विद्यमान हो तो बोले पूछेगा वो और वो कहेंगे अगर मिट्टी में घट नहीं है तो बाद में भी नहीं हो सकता तो भी नहीं है अन्य क्यों नहीं लाता वो घट आने वाला व्यक्ति रेत, तो तो तो तो तो रेत को क्यों नहीं लाता मिट्टी में यदि घट नहीं है तो रेत में भी नहीं बराबर है घटा भाव तो सर्वत ही है तो घर आने वाला व्यक्ति रेत को क्यों नहीं लाता मिट्टी क्यों लाता वो जो घर चाहने वाला व्यक्ति को पता है या मिट्टी में घट है इसलिए लाता है घट विद्यमान है पहले ही है ऐसे बोलेगा आपस में लड़ाई होगी एक दूसरे के मत में एक दूसरे परास्त हो जाएंगे हमारा मत सुरक्षित हो जाएगा दोनों द्वैती आपस में भिड़ कर चले जाएंगे अद्वैती सिद्ध करेंगे माने द्वैत सिद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं दोनों तो किंतु तो अद्वैतिक सिद्ध करके छोड़ेंगे आपस में ऐसी स्थिति हो जाएगी एक अन्य यहाँ चतुर्थ प्रकरण में विस्तरे अन्योन्य विरुद्ध तैयार विस्तार के साथ बताएंगे एक दूसरे के मत के साथ एक दूसरे के मत का विरुद्ध होने से उनका मत असंवेदर्शन प्रदर्श उनके मत असम्य दर्शन है प्रदर्शन करें दर्शन दर्शनत्म प्रदर्शन असम्यक दर्शन के प्रदर्शन करके प्रतिषेध, प्रतिषेध उनके खंडन के द्वारा निषेध के द्वारा प्रतिषेध के द्वारा उनके मत का निषेध के मत के द्वारा अद्वैत दर्शन सिद्धि उपस्य अद्वैत दर्शन सिद्धि की उपसंहार करना चाहिए इसको लेकर के आदित न्याय में व्यतिरिक्त व्याप्ति माने उनके निषेध के माध्यम से अपने दर्शन को सिद्ध करना ये व्यतिक है व्यतिक व्याप्ति को आबित बोलते हैं विशेष ईता सम्यकता बीता अन्वय व्याप्ति को बीता बोलते हैं और ना बीता अबीता अबित आबीता आबित विद्रेक व्याप्ति के द्वारा उनके मत के निषेध के माध्यम से अपने मत की सिद्धि करेंगे एक दूसरे के मत खंडित हो जाएंगे तो हमारा मत सुरक्षित हो जाएगा ये यहां युक्ति निकालना है तो आवीत तो न्याय न आबीत तो न्याय मैं विद्रेक व्याप्ति के द्वारा न्याय नलात शांति आरंभ थे जो तो अलात शांति प्रकरण का आरंभ किया जाता है ये कहा इधर छे की टिप्पणी थी तद ही हमें छेटी टिप्पणी थी तद पूर्व प्रकरण पूर्व प्रकरण का हुआ जो अद्वैत दर्शन है उसी का ही विस्तरेण अन्योन्य विरुद्धता असमित दर्शन को तो प्रदर्श्य उसी को तो यह सिद्ध करना है अलात शांति प्रकरण इधर भी थी एक की टिप्पणी तत्परत देना तस्वय हेयत्व तो प्रदर्शन है दर्शन में हेयत्व तो दिखा करके क्योंकि एक दूसरे के मत के द्वारा एक दूसरे का मत का खंडन हो जाता वहां गैया सांख्य लड़ पड़ेंगे अपने दोनों से मत से च्यूत हो जाएंगे उसका मत का वो खंडन करेगा उसका मत का वो खंडन करेगा ऐसी स्थिति आ जाएगी आगे दिखाएंगे प्रक्रिया दिखाएंगे कैसे खंडन होगा दोनों के मत की सिद्धि नहीं हो पाएगी न सांखे का हो पाएगा ना न न न न न न न का मत को सांख्य खंडन कर देगा सांखे का मत का नई आयिक खंडन करेगा कर आपस में लड़कर के परे दोनों तो, तो हमारा मत अद्वैत मत सुरक्षित हो जाए तो द्वैत सिद्ध करने के लिए, के लिए के करने आए थे करने नहीं पाए अद्वैत सिद्ध कर ऐसी स्थिति होगी यही पता ना इसके लिए अलाप शांति प्रकरण का आरम्भ करते हैं ये कहा तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तुर अद्वैत स्वरूपेण नमस्काराथो अयम आद्य श्लोक है उस स्थिति में अद्वैत दर्शन के लिए चतुर्थ पर्व आरंभ करना है दूसरे मत के विषेद के माध्यम से, से विद्रेक व्याप्ति के माध्यम से भी वो शाद्य की सिद्धि होती है ये बंदीर नूम भी नैसा करके भी पर्वतो वन्य सिद्ध होना है ये धूम अस्ती तन्धर अस्थिर जैसा है बन्नी की सिद्धि करता है यह व्याप्ति करती है उसी प्रकार ये बन्नी नाचती तत्र धूमों भी नाचती ये भी बन्नी की सिद्ध करें जहां अग्नि नहीं होगी वहां धूम भी नहीं होगा जल अर्ग में अग्नि नहीं, नहीं है तो धूम भी नहीं है यहां धूम है इसका मतलब अग्नि है ये सिद्ध होता है कोई तो वैदिक व्याप्ति से भी साध्य की सिद्धि या साध्य अद्वैत तो दूसरे के के निषेध के माध्यम से अद्वैत मत की सिद्धि यहां पर ये व्यक्ति लगाना है यही कर रहे हैं तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय तत्तु या अद्वैत दर्शन के परंपरा के जो करता है संप्रदाय परंपरा परम्परा करने चलाने वाले हैं उनका उस परंपरा संप्रदाय के प्रवर्तक जो होंगे उनको अद्वैत स्वरूपेण नमस्कार आता है उनको नमस्कार अद्वैत रूप से करना चाहिए सोचते गौड़ पदाचार्य इसलिए तो अयम आद्य श्लोक प्रथम कार्य का इसके लिए ये कहा दो तीन चार के टिप्पणी है दो मिश्र अद्वैत संप्राय कर्ति तथा पठ्यते पढ़ा जाता है गुरु परंपरा गुरुपरमपरासम गौड़ पदम ऐसा पढ़ा जाता है व्यास सुखम नारायण पद्म पद पशुर्गे व्या सुखम गौड़ पदम तो गौपादाचार्य के गुरूपे सुखदेवी होते हैं इत्यादि व्यास सुखम गौड़ पदम महांत अद्वैत स्वरूपेरा तो अद्वैत स्वरूप से कैसे कहा है सयोह तथा ब्रह्मवेदा ब्रह्म भवती को जानने वाला हो ब्रह्म होगा ब्रह्म अद्वैत है अद्वैत को जानने वाला अद्वैत ही होगा ये है अद्वैत रूप से नमस्कार करना है अद्वैत को जानने वाले आचार्य के लिए अद्वैत रूप से परमात्म रूप से नमस्कार करेंगे कहा सयो हव तथ ब्रम्हवेद्रह्म भवती सुर्खेर ब्रह्म स्वरूप गुरु को यहाँ ब्रह्म रूप से नमस्कार करना है इसका अज्ञात ये बताया आगे चार की टिप्पणी भी है ना आद्य श्लोक अद्वैत उपदेषा अद्वैत रूपेण नमस्कार यही नियम है अद्वैत का जो उपदेष्टा होंगे उसके नमस्कार अद्वैत रूप से होना चाहिए नमस्कार के योग्य है ये आद्य श्लोक तात्पर्याथो अवगंत्य प्रथम कार्य का यही तात्पर्य को बदलाने वाला है समझना चाहिए एक आगे भाषण में कहते हैं आचार्य पूजा ही अभिप्रेता सिद्ध्यथ्य शास्त्रारंभे शास्त्र के आरंभ में आचार्य का जो सम्मान की जाती है नमस्कार आदि सम्मान शास्त्र आरंभ आचार्य पूजा ही तो शास्त्र के आरंभ में अभी अलात्प शांति प्रकरण का आरंभ करने जा रहे हैं इसके आरंभ में आचार्य की पूजा सम्मान का रहा नमस्कार करना है वह इसके लिए अभिप्रेतार्थ है सिद्ध अर्थात अपने इष्ट सिद्धि के इष्ट पदार्थ जो हम जिसको चाहते हैं यहां क्या चाहते हैं अद्वैत की सिद्धि चाहते हैं इस प्रकरण में तो उसके लिए आचार्य के सम्मान शास्त्र आरंभे आचार्य पूजा शास्त्र आरभे आचार्य पूजा अभिप्रेतार्थ है, अभिप्रेता देवता शास्त्र के आरंभ में प्रकरण के आरंभ में आचार्य के जो सम्मान है नमस्कार है वह अभिप्रेत अर्थ है अभिप्रेत अर्थ हमारे क्या अद्वैत की सिद्धि करना हमको यही है इसके लिए इष्ट होता है इसके लिए आचार्य को नमस्कार करेंगे परमात्म रूप से इस कार्य ये बता अब कारिका का आत्मा करते हैं कैसा आत्मा है वो बताना चाहते हैं समय हो गया है यह रखते हैं ओम भद्रम करणे भी देवा भद्रम बसेष्टवा देव ओम